जाबाल दर्शनोपनिषद यह उपनिषद सामवेदी है इसे दर्शनोपनिषद भी कहा जाता है इसमें कुल दस खंड हैं जिसमें भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी और उनके शिष्य सांस्कृति का अष्टांग योग के विषय में विस्तृत प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन हुआ है प्रथम खंड में योग के आठ अंगों तथा दस यमों का उल्लेख हुआ है द्वितीय खंड में दस नेमों का वर्णन है तृतीय खंड में नौ प्रकार के यौगिक आसन बताए गए हैं चतुर्थ खंड में नाडियों का परिचय तथा आत्म आत्मतीर्थ और आत्म ज्ञान को महिमा वर्णित की गई है पंचम खंड में नाडी शोधन की प्रक्रिया एवं आत्म आत्मशोधन की विधियों का वर्णन है छठे खंड में प्राणायाम की विधि उसके प्रकार फल तथा प्रयोग का उल्लेख किया गया है सातवें में प्रत्याहार के विविध प्रकारों तथा फल का विवरण है आठवें एवं नवें में धारणा तथा ध्यान का वर्णन है दोनों के दो दो प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है अंतिम दसवें खंड में समाधि अवस्था का वर्णन हुआ है साथ ही उसके फल का भी वर्णन किया गया है इस प्रकार इस उपनिषद को पूर्णतया योग कहा जा सकता है शांति पाठ आप्याय ममंगाई वाक्ाणच्रोत्रमथो बल्रिया ब्रह्मोपसनिषदम मा हम ब्रह्म निराकुरा माँ ब्रह्म निराको निराकणम अस्त अ निराक मेस्त तदात्मन उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्त ते मयि सन्त ओम शांति शांति शांति मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करे वाणी प्राण नेत्र कान बल एवं सभी इंद्रियाँ विकसित हो समस्त उपनिषदे ब्रह्म है मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा मैं ब्रह्म तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे मेरा परित्याग न हो न हो इस प्रकार ब्रह्म में निरत लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो हमारे तापों का समन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो प्रथम खंड दत्तात्रेयो महायोगी भगवान भूत भाव चतुर्भुजो महाविष्णु साम्राज्य दीक्षि तस् शिष्यों मुनिकर नाम भक्तिमान प प्रक्ष गुरे कान्तेंजलिर्वनियान्विता भगवन्द्रूहि मेह योगम साष्टांगम सपंचकम सा विज्ञात मात्रे नजवन मुक्त भवाम्यहम समस्त भूत प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान विष्णु योगिराज भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रादुर्भूत हुए हैं भगवान दत्तात्रेय जी योग साम्राज्य के अधिपति रूप में दीक्षित हैं उनके शिष्य मुनि श्रेष्ठ संकृति नाम से प्रख्यात हैं वे गुरु के परम भक्त हुए उन्होंने एक दिन एकांत एक में अपने गुरुदेव से विनयावनत होकर पूछा हे hey भगवन अष्टांग योग का मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए जिसे जानकर मैं जीवन मुक्त हो सकूँ सांस्कृत सुण्ढक्षाभि योगम साष्टांग दर्शनम यमस्थ निमस्थवासनम प्राणायामस्त ब्रह्मण प्रत्याहस्तः परम धारणा चथा ध्यान सामधिस्ाष्टम मुने अंसा सत्यम अस्ते ब्रह्मचर्य दयार्जुम सामतिर्मताहारौचं तय जमादश महायोगी दत्तात्रेयजिप अपने शिष्य से कहा हे सांकृते मैं अष्टांग योग दर्शन का वर्णन करता हूँ तुम उसका श्रवण करो हे ब्रह्मण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि ही योग के आठ अंग हैं इनमें यम के दस भेद बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं: पहला अहिंसा दूसरा सत्य तीसरा अष्टेय चौथा ब्रह्मचर्य पांचवा दया छठवा क्षमा सातवाँ सरलता आठवाँ धृति नवमिताह एवं बाह्य दसवा की पवित्रता वेदोक्न प्रकारेण विना सत्यम तपोधन कायेन मन सा हिंसा आत्मा चा आत्मागत न ग्रजा मति सा हिंसा बना प्रोक्ता मुने वेदावेदिभ हे तपोधन वेद में वर्णित विधि के अतिरिक्त मन वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी को किसी भी तरह से पीड़ित किया जाता है अथवा उससे प्राणों को शरीर से अलग कर दिया जाता है तो वही वास्तविक हिंसा कही गई है इससे भिन्न और कोई हिंसा नहीं है हे मुने यह भाव रखना चाहिए कि आत्मतत्व सर्वत्र व्याप्त है शास्त्र आदि के द्वारा वह नष्ट नहीं हो सकता हाथों या शस्त्र आदि के द्वारा वह नष्ट नहीं हो सकता हाथों या अन्य इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना असंभव ही है अतः तो इस तरह से जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसे ही वेदांत के मर्मज्ञ विद्वानों ने श्रेष्ठ अहिंसा कहा है चक्षुरादिंद्रिय दृष्टि श्रुतम घातमीश्वर तयक्तिर्भव सत्यम विप्रतन््य था भविद सर्व सत्यं पर ब्रह्म न चान्या्य मति तच सत्यम वरम प्रोक्त वेदात जानपारगैदीपे तृणेरत् कांचने मौक्ति के मनसा विवृत्ति तदस्ते विदुर्धार आत्मननात्मन व्यवहार विवर्जिम यदस्तेय आत्मदिन्महा हे सांकृत चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से जो जिस रूप में देखा सुना सूंघा और समझा हुआ विषय है उसको उसी रूप में वाक इंद्रिय के द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही सत्य है इसके अतिरिक्त सत्य का और कोई भी स्वरूप नहीं है सभी कुछ सत्य रूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है परमात्मा के अतिरिक्त अन्य और कोई दूसरी वस्तु नहीं है इस तरह का जो दृढ़ निश्चय है उसी को वेदांत ज्ञान के विशेषज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया है दूसरे व्यक्ति के रत्न आभूषण सुवर्ण अथवा मणिमुक्त का मणिमुक्त आदि से लेकर तीर्ण आदि के लिए मन में भी कभी प्राप्त करने की इच्छा न करना दूसरों की बड़ी अथवा छोटी वस्तु के लिए मन में कभी लोग लालच न लाना ही अस्तय है विद्वतजनों ने इसी को ही अस्त्य अर्थात चोरी न करना कहा है हे मुने इस प्रकार के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रखने का जो भाव है उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेय कहा है कायेन वाचा मनसा स्त्रीण परिवर्जनम ऋतौ भार् तदा स्वस्थ ब्रह्मचर्य तदुच्यते ब्रह्म भाव मनस््रह्मचर्य परम तप स्वात्मसु कायेन मनसा गिरा वेद भी ही। मन वचन एवं शरीर के द्वारा के सहवास का त्याग और ऋतुकाल में मात्र अपनी ही पत्नी से संबंध रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है या फिर काम क्रोध आदि रूपियों को कष्ट पहुँचाने वाले मन को परब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व के ध्यान में लगाए रखना सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है समस्त भूत प्राणियों को अपने ही भात जानकर उनके प्रति मन वचन एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना अर्थात अपनी ही तरह उनके दुखों को दूर करने तथा अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयास करना ही वेद वेदता विद्वज्जनों के द्वारा दया बताई गई है पुत्रे मित्रे कलत्रे चिपु स्वात्म संततम एक रूपम बुने यद आर्ज प्रोचते मुत्र मित्र स्त्री रूपु स्व आत्मा भी सदैव मन का समान भाव रखना ही आर्ज अर्थात सरलता है काय न मन सात्रु भी परीडित बुद्धिक्षोभ वृत्तिरिया क्षमा सा हे श्रेष्ठ मुनि रिपों के द्वारा मन वचन एवं शरीर से कष्ट दिए जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ न आने देना ही क्षमा कहलाता है वे वेदादेवा निर्मोक्ष संसार से चित्य ही वेद ज्ञान से संपूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है और अन्य किन्हीं भी कारणों से नहीं ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसी को ही वेदज्ञों ने धृति की उपाधि प्रदान की है या फिर मैं आत्मा हूँ आत्मा से पृथक दूसरा और कुछ भी नहीं हूँ इस प्रकार से कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ उत्तम धृति है अल्पम अल्पमस चतुर्थसावशेषकम तस्मागा न भोजन मित भोजनम मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना पेट के दो भाग भोजन से तृतीय भाग को जल से तथा चौथे भाग को वायु के लिए खाली छोड़कर ही योग मार्ग के अनुकूल भोजन है वही मिताहार कहलाता है स्वदेह मल निर्मोक्षो मृज्जलाभ्याम महामुनि जक्षौचम भवि बाह्यम मान संवनम विदो अहम शुद्धि ज्ञानम शौच हे महामुनि अपने शरीर के मल को मिट्टी एवं जल से परिमर्जित किया जाता है इस कृत्य को बाह्य शौच कहते हैं और मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भावों का जो चिंतन मनन किया जाता है उसे मानसिक शौच कहा गया है इसके अतिरिक्त विद्वजन मैं विशुद्ध आत्मा हूँ इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं अत्यंत मलिन दे हो देत निर्मल उभरतरम ज्ञावा कस्य शौचम विधीये यह शरीर अंत एवं बाह्य दोनों ओर से ही अत्यंत मलिन है और शरीर को धारण करने वाला आत्मा अत्यंत पवित्र मल रहित है इस प्रकार देह एवं आत्मा के अंतर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फिर किसको पवित्रतम बनाया जाए ज्ञान शौचम परि तज्य बाहर नरह स मूढ़ कांचनम त्यक्ता लोष्ठम सुव्रत ज्ञानामृत तृप्तृत्य योगिन न चास्त किंचित कर्तव्यम अस्त चेन्न सत्वीन हे श्रेष्ठ व्रति मुनि ज्ञान रूप पवित्रता को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है वह स्वर्ण का त्याग करके मिट्टी के धेलों का संग्रह करते करने वाले मूर्ख की ही भाती है जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हो जाता है उसके लिए इस जगत में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है और यदि रह जाता है तो वह तत्ववेदता नहीं है लोकत्र कर्तव्य किंचम वेदीना तस्वर्वप्रयत्न नुनि हिंसा साधने आत्मानम अक्षर ब्रह्म विद्य ज्ञानात्वेदनाथ आत्मज्ञानी महान आत्माओं के लिए तीनों लोकों में भी कहीं कोई कर्तव्य नहीं है अतः हे मुनीश्वर तुम सभी तरह से प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनों के माध्यम से अनुभवयुक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा को अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानो